आगे व्याख्यान चेत उपराग रूपा साक्षिता कृत्दि प्रपंच कर्तृत्व आदि से भोक्तृत्व भोग्य भोग ये सब तेन उपराग उपरागकार संबंध ये संब। प्रपंच के साथ चेतन का जो संबंध चैत्य दृश्य वर्ग कर्तव आदि प्रपंच के साथ जो संबंध है तदरूपा तो साक्षिता यही चेतन में साक्षित्व विषय का संबंध होने पर प्रकाश करता है साक्षी चेतन सब विषय को प्रकाश करता है जिस विषय का संबंध होगा उसको प्रकाश करेगा तो जो संबंध रूप साक्षिता साक्षित्वी प्रत्येगात्मा में तात्विक नहीं है वास्तव नहीं है प्रत्येगात्मा तो असंग है किसी के साथ संबंध नहीं होता है हमें मम प्रत्येगात्म न तात्विकी तात्विक परमार्थिक नहीं ना परमार्थ होता क्योंकि चैत्य स्वयं जब कल्पित है कल्पित वस्तु का संबंध वास्तव भा कैसे होगा ना परमार्थ होता चैत्य से अपरमार्थत्व तो है न चैत्य जब परमार्थ नहीं तो उसका संबंध रूप जो साक्षिता अभी परमार्थ नहीं होगा तबंध ही साक्षिता चैत्य कल्पित है तत्सब जो साक्षित्व मिथ्या है तो तत्सब जो साक्षित्व भी परमार्थ स्वरूप नहीं है वो कल्पित है किंतु यम साक्षिता निस्तरंग चिद है निस्तरंग चिद में उपलक्षण है चिद रूप अम्बुद्ध समुद्र है जिसमें कोई तरंग नहीं निस्तरंग चिद है जिसमें वास्तव तरंग तरंग नहीं है तरंग क्या है क्या समुद्र में ऐसे आत्मा कर्तृत्व आदि प्रपंच दिखता है तरंग जैसे समुद्र में तो समुद्र की सत्ता तरंग के सत्ता समान है यहाँ तरंग वास्तव नहीं आत्मा तो वास्तव है कर्तृत्व आदि पंचरूप रूप वास्तव नहीं निरस्त तरंग यशा सा निरस्त निस्तरंग तरंग कैसे कर्तृतादि प्रपंच रूप जिससे निरस्त हो गया चिद अम्बुद्धि समुद्र सा चीदेव अम्बुदि चिदम्बुद्धि चैतन्य ही समुद्र है उसमें कोई तरंग नहीं कर्तृतादि प्रपंच चैतन्य में ये ही नहीं नितरंग चिदम्बुदि तत्स में मम प्रत्येगात्मा न जो प्रत्येगात्मा है चैतन्य रूप समुद्र जैसे उसमें तो उपलक्षण में एव जो साक्षित्व है उपलक्षण है उपलक्षण तटस्थास्त ज्ञापिका है वो तटस्थ होकर के ज्ञान कराने वाला काक वेवदत्त से गृह काक होता है ज्ञापक ज्ञान जनक देवदत्त घर का व्याभर करने घर से भेद करने वाला भेदक होता है किन्तु कभी रहता है कभी नहीं रहता है तटस्थ तो होता है तट में स्थित है प्रवाह में नहीं तट तो में तो स्थित होकर के तटस्था इस प्रकार ये प्रत्येक आत्मा में वास्तव में नहीं रहता है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है वो प्रत्येक आत्मा जैसे देव तत्व तो घर में काक कौवा हमेशा रहता है कौवा घर के अंतर्गत कौवा तो नहीं कभी बैठ गया कभी चला गया इसी प्रकार ये जगत कारण जिस प्रकार ब्रह्म में सृष्टिकाल में ब्रह्म में जगत कारण है अन्य समय में कारणत्व तो नहीं कार्य नहीं तो कारणत्व तो कैसे होगा ये इस प्रकार साक्षित्व भी कभी कभी दिखता है प्रत्येक आत्मा में वास्तव नहीं है तथा से आत्मनो वस्तु तो निर्विकल्पत्वात्थ प्रत्येगात्मा में वास्तव निर्विकल्प है यही शंका हुई थी ब्रह्म तो निर्विकल्प है प्रत्येगात्मा में तो संसार साक्षित्व है विकल्प है तो एक कैसे होगा तो प्रत्येगात्मा में भी जो साक्षित्व तो वास्तव नहीं है कल्पित तो है इसलिए आत्मा तो प्रत्येगात्मा से कृविकल्प ब्रह्म के साथ एकत्व होने में कोई आपत्ति नहीं ना ब्रह्म तो अनुपति अनुपत्य नहीं उपपत्ति है ब्रह्म संभव है क्योंकि ब्रह्म भी निर्विकल्पक है असंभावना की निवृत्ति संभावना से संभव ऐसे प्रमाण प्रमेय असंभावना निवृत्ति होने पर युक्ति से जो संभव है ऐसा निश्चय होता है ये मानन करके निश्चय करना पड़ता है उसके बाद ही निधि होता है यदि बिल्कुल असंभव ऐसा माने में बैठा है तब तो अहम असीम ब्रह्मचिंतन कैसे होगा शब्द कोई रटेगा शब्द रटता रहेगा किंतु किन्नता जाता है कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ परिचय हूँ मैं जन्म मरने वाला हूँ परमात्मा सर्वज्ञ एक कैसे होगा शब्द रटने पर भी निश्चित है नहीं है। कोई बैठे कर रहते में राष्ट्रपति हूँ मैं राष्ट्रपति हूँ बोलता है कि किन्तु निश्चित है राष्ट्रपति नहीं रोटी के लिए जाना पड़ेगा मांगने के लिए तो शब्द से कहने पर अर्थ नहीं इसी प्रकार असंभावना दूर हो जाए तब तो निधि होता है जब विचार करे मनन के द्वारा असंभावना ब्रह्म निर्विकल्प है प्रत्येगात्मा भी निर्विकल्प है प्रत्येक जो सुख दुख प्रपंच अनुभव वा कर्तृत्वभुक्तृत्व वास्तव नहीं है ऐसा निश्चय हो जाने पर प्रत्येकत्मा निर्विकल्प निश्चय हुआ तो दोनों में एकत्व तो संभव है एवं उक्न प्रकार ब्रह्मणि जगत आत्मनिच अहंकारादे कल्पित जगत ब्रह्म में कल और आत्मा में अहंकारादि कल्पित है अहंकार सुख दुखादि चल्पित हे कल्पित वस्तु वास्तव है जगत ब्रह्म में जगत वास्तव है या आत्मा में अहंकार वास्तव है दोनों कल्पित होने हो अभा वस्तु तो अभात कल्पित होने के कारण वास्तव नहीं जगत भी वास्तव नहीं ब्रह्म में अहंकार आदि भी आत्मा में वास्तव नहीं पदोद्वय एक जो तत्पद तम पद का वाच्यार्थ होता है वाच्यार्थ तो उपाधि को लेकर के माया विशिष्ट चेतन को तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञ सर्वस्वान है ईश्वर तुम तो पत का वाच्यार्थ होता है सुखी दुखी संसारी वाच्यार्थ में तो भेद हे अभेद नहीं होगा ये नहीं समझ करके वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके जो अहम में ब्रह्म चिंतन करते हैं ज्ञान नहीं होगा अन्य लोग भी नाराज होते ये लोग पापी कहते अपने को ब्रह्म क्योंकि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ विभाग उनको मालूम नहीं जो मैं ब्रह्म से चिंतन करते सुचि कहती ये में जीव ब्रह्मी की एकता है और में, में एकता और किस में एकता है लक्षार्थ में एकता है किस किस में हाँ लक्षार्थ में एकता है वाच्यार्थ में एकता नहीं है चिंतन कर्म से एकता हो जाएगी जितने चिंतन करने पर जितने प्रयास करने पर वाच्यार्थ में एकता हो नहीं सकती है भाष्यार्थ को छोड़कर करके शुद्ध चैतन चिद रूप लक्ष्यार्थ लेंगे तो एकता संभव है पद द्वय लक्ष्य ब्रह्मणि, तत्पद तम पद का लक्ष्य शुद्ध ब्रह्म एक ही है उसका प्रत्येक आत्मा ब्रह्म कुछ भी कहो एक ही चिद रूप है न कश्चित भी विकार उसमें कोई विकार नहीं निर्विकार है शुद्ध है अहंकार आदि तो माया से कल्पित है जगत कारण तो सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मतवी तो माया से कल्पित है उपाधि माया के बिना शुद्ध चिद रूप है वो सर्वज्ञ है या सर्वशक्ति मान है दोनों है दोनों नहीं है सर्वज्ञ में नहीं कौन नहीं शुद्ध चिद्र तत्प का लक्ष्यार्थ सर्वज्ञ नहीं है सर्वशक्तिमान माया से ही सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मत अहमअ्मी ब्रह्म चिंतन करते समय पहले अहम शब्द का लक्ष्यार्थ को समझे लक्ष्यार्थ के साथ शुद्ध ब्रह्म की एकता है लक्ष्यार्थ को समझ लेने पर एकत्व तो में कोई आपत्ति नहीं पदद्वेय का लक्ष्य ब्रह्म में कोई विकार नहीं शुद्ध है नमे अमृताब्देर्न मे जीर्णिर्माडिंडिजन्म जीर। भी स्फिकाद्रीर्न मे राग स्वाप्नसंध्याभ्र विभ्रमे अब देखा है अवधे चाहिए अवधि अवधि का अमृताब्धि सत्य अमृताब्धेर अमृताब्धि अवधि अवधि है समुद्र अमृत समुद्र रूप है चिद रूप ब्रह्म अमृतावधेर में अमृत तो समुद्र रूप हूं मैं न जीर्णी ही जीर्णी है जीर्णता हानि नहीं है कुछ आपत्ति नहीं है मिर्षा डिंडी रही मिर्षा मिथ्या डिंडी रहे डिंडी रहे इसमें जो फेन आदि होता है मिथ्या उत्पन्न होगा तो समुद्र में क्या अमृत समुद्र में क्या बिगड़ेगा झूठे डिंडी फेन से झूठे फेन से क्यों से है मैं अमृता अमृत समुद्र स्वरूप में सच्चा हूं इसमें जो फेरादि मिथ्या दिखते हैं इससे मेरी कोई हानि नहीं है अर्थात तो जो जगत दिखता है ये जगत मिथ्या है मिथ्या जगत से शुद्ध चैतन्य का विकार हो जाएगा स्फटिका दे नमे राग स्वाप्न संध्या पर विभ्रमी की अद्री पर्वत स्फटिक पर्वत स्फटिक देखा है ऐसे बड़े पर्वत है स्पटिक होगा कैसे दिखेगा देखेगा चकमक एकदम चांदी से भी बढ़कर स्फटिक पर्वत उसमें संध्या काल में मेघ बाद हो जाएगा काला हो जाएगा वो अंधकार का संबंध हो जाएगा स्फटिक पर्वत में नमे राघ स्वप्न संध्या स्वप्न में होने वाले संध्या काल में होने वाले अभ्र मेघ भ्रम का संबंध नहीं है सपने में जैसे जो मेघ आदि है उसके साथ संबंध स्पटिक पर्वत का नहीं होता है सपने में कल्पित तो, सपने में देखा ऐसे काल हो गया मेघ बहुत हो गया अंधकार हो गया वो अंधकार का संबंध शुद्ध चेतन में होता है नहीं होता है मिथ्या वस्तु से अधिष्ठान का दूषण नहीं होता है राज्य में सर्प दिखता है विषाक सर्प दिखेगा तो राज्य में थोड़ा विष आ जाएगा ना नहीं मरुह में जल दिखेगा कितने समय जल दिखने पर मरुह में गिली होती है कल्पित वस्तु से अधिष्ठान दूषित नहीं अधिष्ठान ऐसे शुद्ध है अमृत तो अवधि अमृत तो समुद्र का अमृत क्या है मुख्य अमृत रहित अमृत है मुख्य रूपयद आनंद अवधि स्वयं प्रकाश ही ही समुद्र समुद्र है ये अमृत समुद्र का थे यहाँ स्वयं सिद्ध रूप स्वयं प्रकाश आनंद ब्रह्म तत्पक्ष्य तत्पद का लक्ष्य है शुद्ध चेतना मे मम प्रत्यकिन ब्रह्मण प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य उसमें मिर्षा डिंडीरा जन्म मिर्सा है मिथ्या रूपा डिंडीर क्या है फेन जैसे समुद्र में दिखता है इसी प्रकार ये आत्मा में आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न होते हैं, ऐसे लगता है जैसे सपने में प्रपंच की उत्पत्ति दिखती है बड़े प्रपंच दिखता है इसी प्रकार जागृत काल में भी ये आकाश आदि प्रपंच समुद्र में फेन के जैसे अरे मिथ्या है मिथ्या रूप बेदा दे वेना फेन जैसे आकाश आदि समुद्र में जैसे फेन बुद्ध बुद्ध ऐसा आकाश आदि प्रपंच जैसे बुद्ध बुद्ध जैसे थोड़ा निकले नष्ट हो जाते हैं तेम यानी जन्मानी उनके जन्म से तेरी जन्म भी नमी जी जन्म जन्म से नाश भी जन्म जा, पदम नाश हो आप बुद्ध बुद्ध की उत्पत्ति हो बुद्ध बुद्ध का नाश हो समुद्र में कोई हानि लाभ नहीं, ना ना बुद्धी बुद्धी बुद्धी नहीं, नहीं।, तो नहीं। है न जीर्णी न हानि वृद्धि हानि नहीं लाभ नहीं जीर्णी पद का तो वृद्धि नहीं जीर्णी पद का है हानि है तो वृद्धि का भी उपलक्षण हो जाएगा मिथ्या वस्तु न अधिष्ठाना मिथ्या वस्तु अधिष्ठान को दूषण करने वाली होती है और दूषक ब्रह्मी माया वेदादि उत्पत्तिया तद अधिष्ठान ब्राह्मण न हानि ब्रह्म में आकाश आदि की तो उत्पत्ति होती है किंतु किसके द्वारा माया माया कहेंगे तो वास्तव नहीं है माया से उत्पत्ति होती मतलब उत्पत्ति होती नहीं है राज्य में जैसे सर्प माया से दिख दिया दिखता है तदिष्ठान ब्राह्मणों न हानि न बृद्धि जगत का अधिष्ठान ब्रह्म में हानि नहीं लाभ भी नहीं ता भारती तारती तिथेर भी कूटस्थदीपे भणित कूटस्थदीप पंचदशमी भारती तेतः स्वामी ने कहा है माया मेघो जगन्नी रे स यथा तथा चिदाकाश से नो हानि नवालाभ स्थिति पुस्तक बंद कर कोई बोल सद किसको याद है याद रखना इसको माया मेघो जगन नीरम वर्षा है ये माया मेघ माया मेघ के समान है मेघ से जैसे जल की वृष्टि होती है माया इसे क्या करती जगत रूप जल की वृष्टि करती है मेघ से जल नीर की वृष्टि होती है एं? और माया से जगत रूप जगत की वृष्टि होती है जैसे मेघ से पानी वर्षा होती है ऐसे माया जगत ऐसे बनाती है बहुत जगत बनाती है अनादि काल से वृष्टि में जैसे जल बिंदु बिंदु कितने बिंदु गिनती कर सकते गिनत हो जाए ना नहीं इसी प्रकार माया जो जगत बनाती है कितने जगत बनाती है कितने वर्षा होने पर आकाश गीला हो जाएगा वर्ष त्वेसा यथातथा जितने वर्षा हो हवा चले ठंडी हो जाए आकाश क्या हानि है अलावे इसी प्रकार ये जगत माया बनाते जाए हजार करोड़ करोड़ जगत यथा तथा बरसतु ये माया मेघ जग रूप निरज जगत को जथा बनाए बनाते जाए बिगड़ते जाए चिदाश नु हानि चिद रूप आकाश जैसे आकाश की हानि लाभ नहीं मैं चिद चेतन रूप आकाश के समान ना तो हानि है ना लाभ है स्थिति ऐसे विचार करके शुद्ध चिद रूप में ये जगत कुछ भी हो सृष्टि स्थिति प्रलय भूकंप हुआ गर्मी ठंडी जगत की सृष्टि प्रलय कुछ भी होता जा होते जाद रूप ब्रह्म में उसका कोई संबंध नहीं है यही ज्ञान या इसी स्वरूप में हमेशा चिंतन करके आनंद रहता है चेतन के साथ कोई संबंध नहीं है जितने भी वर्षा होने पर आकाश के क्या गिला होगा इसी प्रकार जितने जगत बने चिद्रपरा दुष का कोई संबंध नहीं चैतन्य असंग है शुद्ध है कल्पना जितने कल्पना जगत तो कल्पित तो हो जाए अधिष्ठान का कुछ नहीं बिगड़ेगा त्वम पद लक्ष्य में शुद्ध मित्र तत्पद का लक्ष्य शुद्ध है तत्पद का लक्ष्य शुद्ध है नहीं तत्पति का लक्ष्य का शुद्ध हे अव पति कालक्ष शुद्ध हे पर्वत के समान, स्टिकाद्रिस्फिकाद्रिवत्त स्वच्छ से मे स्फिपति के समान प्रत्यत्म स्वच्छ मह प्रत्यत्म तां पदलक्ष्य से पति कालक्ष्य प्रत्यात्म शुद्ध हे स्वाप्नसन्ध्याभ्रमे सपने में कल्पित जो ब्रह्मा हो अविद्या कल्पित सप्न शब्द से अविद्या कल्पित सप्न जैसे निद्रा के कारण है ऐसे यहाँ अविद्या अज्ञान निद्रा से कल्पित होता है सप्न होता है कि निद्रा दोष से सपने में दिखता है अज्ञान है निद्रा यहाँ अज्ञान से कल्पित होता है अहंकार आदि सव संध्या भ्रम संध्या काल में अभ्र अभ्रेघ संध्यालिक का मेघ संध्या में होने वाले मेघ स्वसनिहित स्वच्छे स्वधर्म संजकत्व उसको मेघ कहा संध्या काल में इसलिए स्वच्छ में भी अपना धर्म मेघ से अपना धर्म कालापन दिखता है स्वधर्म आसंजक होने से उसको कह दिया संध्याभ्र तत्कृत विभ्रमे ही उसके ये सारा जगत उसमें अहंकार आदि बनता है अहंकार भी क्या करता है अहंकार सनिध में अहंकार धर्म का आरोप करता है अहंकार में जगत सुख दुखादि है चेतन में आरोपित तो होता है जैसे मेघा से आरोपित तो होता है इसी प्रकार विभ्रमे कर्तृत्व आदि भ्रांति भी कर्ता भुगता सुखी दुखी भ्रांति होती है मेघ विषय विभ्रमा अनवस्थान निचार मेघ में ब्रह्म होता है सपने में कल्पना करते स्थिर नहीं अनवस्थाना कभी संचरण करता है कभी संचरण नहीं करता है कभी चलता है कभी स्थिर हो गया इसी प्रकार मेघ में कुछ सपन कल्पित मेघ से कुछ हो जाए उसका संबंध नहीं होता है किसी के साथ इसी प्रकार अहंकार के कारण कर्तृत्व भूतृत्व सुख दुख जन्म मरण आदि के प्रतीत होने पर भी तेही राग नहीं है राग संबंध मेघ अभी अरुण्य मेघ में अरुण अरुण्य और यहाँ अहंकार आदि के साथ संबंध चेतन का मेघ हो गया दृष्टान्त जिस प्रकार मेघ का संबंध नहीं होता है मेघ में कुछ दिखता है स्फटिक आदि में अन्य तरह उसका कुछ संबंध नहीं है सच्चाई दिखने पर भी सच्चा कभी कभी इसमें मेघ के कारण स्पटिका बर्फ के ऊपर बर रंग दिखता है कहीं कहीं देखते सूर्योदय आदि देखते हैं सूर्योदय अस्त के समय बर्फ के ऊपर बर सोना जैसे हो जाएगा फिर पी, पीतवर्ण पीत दिखता है फिर धीरे धीरे चांदी जैसे दिखेगा चकमक होता है चांदी तो सामान्य है किंतु सोना जैसे भी दिखता है प्रातः काल में सायंकाल सूर्य क्रहण से इसी प्रकार जो अरुणादि मेघ के कारण स्फटिक पर्वत में होता है वो वास्तव नहीं इसी प्रकार चेतने में कर्तृत्व आदि का सुख दुख आदि संसार का भान होता है उसके साथ चेतने का कोई संबंध नहीं राग नहीं है संबंध नहीं सच्छा है स्फिक पर्वत से आरुण्य आत्मनिश्चित रूप से परमात्व कर्तृत्व राग जो शादी संबंधो नाते स्फिका पर्वत लाल होता है या काला है हैं सर्व किंतु दिखता है का... लाल दिखेगा कभी कभी कभी काला दिखा मे दर्भाग अंधकार हो गया तो छाया हो जाए किंतु उसमें संबंध नहीं होता है जैसे आरुण्य कालापन स्फटिका पर्वत में है ही नहीं इसी प्रकार चिद्रूप आत्मा में परमार्थत कर्तृत्व भूतृत्व राग का संबंध है ही नहीं अहंकार के कारण अहंकार उपाधि के कारण कर्तृत्व तो भूतृत्व तो सुख दुख राग द्वेश संबंध भान होता है वास्तव नहीं है अहंकारादि धर्मेर आत्मनो असंबंधो भी अहंकारादि के धर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं होता है अहंकारादि स्वयं कल्पित है उसके धर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं जिस प्रकार रज में कल्पित सर्प के धर्म से रज्जु का संबंध नहीं होता है रज्जु में कल्पित बड़े विषाधर् सर्प है उसके संबंध उसके धर्म विष का संबंध रज्जु में होता है या नहीं इसी प्रकार अहंकार धर्म से आत्मा का संबंध नहीं अहंकार में ही सुख दुख करतुतु तो दुत। दुत। ये भी भारती तीर्थे रेव अभा चित्र दीप प्रकरण में भारतीजने कहा है अहंकार अहंकारगते चाद देध्या वृक्षादिजन्म नाशिवा चिदृपत्म किं भवेत? इच्छा राग द्वेष आदि अहंकार कत है अहंकार में इच्छा राग द्वेष होता रहे उसे आत्मा का क्या होगा अहंकार स्वयं कल्पित है उसमें इच्छा राग द्वेष होता है उसके साथ आत्मा का कुछ नहीं संबंध है नहीं कुछ हानि नहीं देह व्याध्यादि विष् तथा देह में व्याधि रोग है जरा मृत्यु जरा व्याधि आदि है उसके साथ आत्मा का संबंध ही नहीं जिस प्रकार वृक्ष आदि जन्म ना कोई पेड़ कट गया उसके शाखा टूट गया तो आपका हाथ में या पैर में दर्द होगा नहीं होगा वृक्ष के जन्म नाश होने पर भी अपना कोई संबंध नहीं दूर में वृक्ष है कभी टूट गया कभी पेड़ काट देते हैं अपना कोई हानि लाभ नहीं इसी प्रकार क्योंकि वृक्ष के साथ आपका संबंध नहीं ठीक इसी प्रकार अहंकार देह के धर्म के साथ चेतन आत्मा का कोई संबंध नहीं है आत्मा असंग है उसमें दिखता है भ्रांति के कारण दिखने पर भी उसमें है ही नहीं संबंध है ही नहीं जल में कंपन होता है जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है जल में कंपन होने पर प्रतिबिंब में तो कंपन दिखता है आकाश में चंद्र थोड़ा कमता है उस समय आकाश हिलता है आकाश नहीं था जल में दिखता है इसी प्रकार अहंकार इच्छा आदि के साथ द्वारा देहगत तो व्याधि आदि के द्वारा वृक्ष के जन्मनाश से चिद्रूपात्मा ने किम भवे थे में क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं होगा अतः पदय द्वय मी चैतन्यम अतिशुद्ध मत भाव दो पद के लक्ष्य चैतन्य है पद और तत्पद एक वाच्यार्थ होता है एक लक्ष्यार्थ होता है वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध वाच्यार्थ में कुछ अलग रहता है गंगायाम घोष गंगा प्रत्ये का वाच्यार्थ होता है प्रवाह किंतु घो से आविर गांव पली आबिर पली ग्वाला गांव गंगा तट पर है कहने के लिए गंगायाम कह दिया वो महात्मा को महात्मा कहा है बोलते वो गंगा में बैठा है गंगा जल में थोड़ी बैठा पास में बैठा है तट पर बैठने पर भी गंगायाम कह देते हैं कूप गर्ग कुलम गर्ग कहा है कुप में कुं में कुप के पास है तो कूप गर्ग कुलम इसे संस्कृत में कहते हैं तट में होने पर भी गंगायाम कह दिया ये गंगा शब्द का वाच्यार्थ है प्रवाह लक्षार्थ है तम गंगा तीर घोड़े दौड़ रहे हैं लाल सफेद सब कथा सफेद बड़ा जोर से दौड़ता है सफेद दौड़ता है तो सफेद रूप दौड़ता है क्या सफेद रूप वाला घोड़ा तो सफेद शब्द क्या का सफेद रूप वाला घोड़ा दस बीस महात्मा जा रहे एक व्यक्ति छता पकड़ा है क्या देखो हमारे महात्मा हमारे जा रहे कौन है छत्तीन छत्रीर्ण होता है सब छता वाले सब हाथ चता है एक छता होने पर भी सबको छत्रीर्ण कह देते चता वाले छाता वाले काके भी दधिरताम लाया कर्म करने के लिए कचा दिया बैठा दिया क्या करो वो तो लाठी लेकर बैठा है कौवा आने पर भगाएगा बिल्ली कुत्ते अगर खाने पर कुछ का शब्द कहा है ये उपलक्षण है लक्षण करना पड़ता है अजहत लक्षण से भी रक्षा करे कहा का भिन्न बिड़ा लुकुर आद्या है वो तो उनसे भी रक्षा करनी है ये होता है लक्षणा करके वे व्यवहार करते हैं लोक में भी भाष्यार्थ को छोड़कर करके रक्षार्थ लेते हैं जहां भाष्यार्थ में विरुद्ध होता है भाष्यार्थ संभव नहीं मंचाक्रोशंती मचान बना करके पशु पक्षियों को भगाने के लिए आवाज करते हैं आवाज मचान करता है क्या मंचस्था पुरुष आवाज करते कहते हैं मंच ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं दिल्ली को जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? दिल्ली कितने बजे क्या दिल्ली चली गई दिल्ली कहाँ चली गई दिल्ली तो जहां के वही है ना आई ना गई तो दिल्ली को जाने वाली गाड़ी दिल्ली से आने वाली गाड़ी को भी दिल्ली कितने बजे दिल्ली आ गई कहा आ गई ये लोक में भी वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ लेते है यहाँ भी गुरु उपदेश कर दे तुम ब्रह्म हो जो जन्म मरण वाला अंत कण उपाधि विशिष्ट सुख दुख संसारी ब्रह्म नहीं है उसका शुद्ध स्वरूप लक्ष्यार्थ लेना वाच्यार्थ होता अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभा वो चिदाभाष आपका स्वरूप नहीं है चिदाभास को लेकर के मैं ब्रह्म हूं चिंतन करे कभी नहीं हो सता है वाच्यार्थ में तो भेद है उपाधि के कारण वाच्यार्थ में भेद रहता है वाच्यार्थ तो स्वयं कल्पित है उसको छोड़कर उपाधि को उपाधि के कारण जो रूप है सहंकारत्व अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व सुख दुख संसारित्व ये सब अहंकार अंतकरण उपाधि के कारण ये उपाधि के कारण जो रूप को छोड़ दे शुद्ध चेतन को ले शुद्ध चेतन जो जागर सपन सुश्रुति तीनों अवस्था को प्रकाश करने वाला शुद्ध चेतना है तीनों अवस्था को जानने वाला तीनों अवस्था से विलक्षण शुद्ध चेतना वो ल पहले त्व पद का लक्ष्यार्थ को समझे फिर तत्पद का लक्ष्यार्थ है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म जो जगत जन्मादि कारणत्व तो है तो तटस्थ लक्षण है शुद्ध नहीं है जगत कारण शुद्ध नहीं है माया विशिष्ट चेतने है कारण माया विशिष्ट चेतन के साथ एकता नहीं होती है माया रहित शुद्ध चेतन के साथ त्व पद के लक्ष्यार्थ लक्षार्थ लेना उसके लक्ष्यार्थ के साथ ही एकता है तो लक्ष्यार्थ समझने के लिए जागर सपन तीनों अवस्था का साक्षी पंच को साथ ही अवस्था ते साक्षी और शरीर तीनों शरीर से विलक्षण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से विलक्षण और सचिता स्वरूप शुद्ध चेतन इसको समझे तो लक्ष्य तत्पथ का लक्ष्यार्थ दोन पद द्वे लक्ष्य भी चैतन्यम अति शुद्धम अत्यंत शुद्ध है एक दो नहीं है दो पद के द्वारा तो कहते है लक्ष्यार्थ एक शुद्ध चेतन नहीं है तो शुद्ध चेतन एक होने से अहम अस्म ब्रह्म ये चिंतन तभी होता है जब लक्ष्यार्थ को ठीक ठीक समझे पहले मैं अहम कहते समय ये देहा का तो ग्रहण होता है मैं कहते समय यह नखर से शिकार पहले उपस्थित हो जाता है मान बोलूम हे देह मेरा मैं देह नहीं हूँ फिर देह में अहम बुद्धि इतने विपरीत भावनाएं जितने करने पर भी अहम कहते समय इधर आ जाता है दिवाली के तरफ कहा होता है पेड़ की तरफ कहाँ होता है अब सामने गदा है कुता है स्वर मैं कहकर उधर देखो मैं उधर जाता है क्या जाता है उधर में इधर में आता है और स्वर है उधर में पन आता है मैं तभी आपका सर्वत्र है उधर आता है आता है किसको कभी देह में आता है देह में यह नहीं जाता है देह में हम बुद्धि यह विपरीत भावना है और संशय है श्रवण करके फिर मनन करने पर शुद्ध चिद्रम पद का लक्ष्यार्थ अहम जागृत सपन तीनों तीनोंवस्था में रहने वाला आप है जागृत अवस्था सपना अवस्था सुश्रुति अवस्था तीनों अवस्था का साक्षी चिद्रूप चेतन है उसमें अवस्था का संबंध नहीं है दृश्यत दृश्य में संबंध नहीं है द्रिक चेतन दृश्य के साथ उसका संबंध नहीं क्योंकि दृश्य मिथ्या द्रिक है द्रिक सत्य है चिद्रूप है असंग है असंग चिद के चेतन के साथ दृश्य का संबंध नहीं आध्यात् आरोपित संबंध वो संबंध से ही दृश्य को अपने में आरोप करके सुखी दुखी होते हैं बस है तो समझ ले विवेक करके तीनों अवस्था में रहने वाला तीनों तीनोंवस्था से विलक्षण दीघ रूप चेतन इसको समझ लेने के बाद तत्पदार्थ शुद्ध माया रहित शुद्ध चेतन के साथ एकत्व तो होता है अत्यंत शुद्ध है उसमें कोई अशुद्धि नहीं है भेद नहीं एक है एक अद्वितीय ननु पद द्वय लक्ष्य ब्रह्म अस्तविकारोन तो पद तत्पद त्व पद का लक्ष्य हो गया ब्रह्म शुद्ध है ब्रह्म कहते इसमें कोई विकार नहीं शंका करने वाले कहता है शुद्ध ब्रह्म में भी विकार है तस्य परमार्थ तो सत्ता से तत्तव्य सत्ता परमार्थ सत्ता उसमें रहेगी पारमार्थिक सत्ता उसमें नहीं कि सत्ता जिसमें रहेगी सत्व का जो आश्रय होगा तो उसमें कुछ रहेगा कोई धर्म रहेगा तो विकार मानना पड़ेगा जिसमें कोई धर्म है उसमें विकार हो जाएगा यदि कहेंगे वास्तव वा सत्ता उसमें है ही नहीं आत्मा में पारमार्थिक सत्ता यदि नहीं हो तो फिर आत्मा क्या होगा ब्रह्म क्या होगा सस विषाणी के समय असत हो जाएगा आत्मा सत्य है असत्य सस विषाण जैसा असत्य या बंध्या पुत्र जैसे सस्य विषाण बंध्यापुत्र जैसे असत नहीं तो उसमें सत्ता है आत्मा में ब्रह्म में सत्ता रहेगा नहीं सत्ता नहीं रहे तो सस्य विषाण जैसे हो जाए जैस जा, असत हो जाएगा सत्ता नहीं रहे तो सस्य विषाणु जैसा हो जाएगा और सत्ता रहेगी तो सत्य का होगा सत्ता रूप धर्म रहेगा तो विकार होगा कोई धर्म आएगा तो ब्रह्म में यदि तो कोई धर्म नहीं तो सत्ता भी नहीं रहेगी सत्ता नहीं रहने से क्या होगा ससे भी सरोगी के सिंह जैसे हो जाएगा असत हो जाएगा इसलिए असत नहीं हो सत्ता मानना पड़ेगा असत्ता यदि मानेगी आत्मा में ब्रह्म में कोई धर्म मान लिया तो विकार हो जाएगा न अन्य था ससे भी प्रसंग आदि इतना आशंका ऐसे आशंका करके उत्तर देंगे तारकी के लोग तो सत्ता एक मानते है द्रव्य गुण कर्म में अब सदैव समय दिद कहते हैं यहाँ सत में सप्त एक धर्म कल्पना करते वस्तुतः तो, सत्ता को कोई वस्तु अलग धर्म है नहीं सप्ताह जाति कल्पना करते तार्कि के लोग वेदांत में सत्ता नामक को कोई जाति है नहीं ये बताएंगे ओ